आध्यात्मरामण अयोध्या यत्सत्यम प्रतिय राज कौति ते श्रुवा त्रिवक्रोक्त तेके तथ्य मेंखिम दुसंगाहित कई दुष्टा कुतस्ते बुद्धिशी त्रिविक्रामंथरा की ये बातें सुनकर दुस्संगवश बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के कारण दुष्टा कैके ने उस समय उसका कथन सर्वथा ठीक मान लिया और उससे कहा तुझमें ऐसी बुद्धि कहाँ से आ गई एव न जाने वक्रसुंदरी भरतो यदि राज भविष्य सुत प्रिय ग्राशतम प्रदायामी मम णवल्लभा कोपभुवनमश्य सहसारुषा अरिबाक सुंदरी मैं तुझे इतनी बुद्धिमती नहीं जानती थी यदि मेरा प्रिय पुत्र भरत राजा हो गया तो मैं तुझे सौ गांव दूंगी तू तो मुझे प्राणों के समान प्यारी है ऐसा कहकर कैके ने रोष पूर्वक को भवन में प्रवेश किया विमुच सर्वाभरणम परिक्रिया समंततः भूमौ सयाना मलिना मणिनाम्बरधारिणे प्रोवाच सृण मे कुे या व्रामो वनम्रजे प्राणास्तक्षे अथवा वक्रे शेस्ते और अपने सब आभूषण उतारकर इधर उधर बिखेर दिए तथा मैले कुचैले वस्त्र पन कर अति मलिन दशा में पृथ्वी में पड़कर बोली अरी कुब्जे सुन जब तक राम वन को न जाएंगे प्राण भले ही छूट जाए मैं इसी प्रकार पड़ी रहूंगी निश्चयम कुरु कल्याणी कल्याणम ते भविष्यते भविष्य प्रयोग कुृह सापी तथा करोत तब कु यह समझा करके हे कल्याणी तुम निसंदेह ऐसा ही करना इससे अवश्य तुम्हारा कल्याण होगा अपने घर चली गई और कई कई ने भी वैसा ही किया धीरोत्यंत दयान्विगुणाचारान्वितोवा अथवा नीतिज्ञो विधिवाद देशिक परो विद्या विवेकोथवा दुष्टा नाम पापा भावितिया संगम सदा तो क्रमेण तुद्ध्यापरिभा सच है कोई पुरुष अत्यंत धैर्यवान दयालु सद्गुणी सदाचारी नितिज्ञ कर्तव्यनिष्ठ और गुरु का भक्त अथवा विद्या विवेक संपन्न भी क्यों न हो यदि निरंतर अत्यंत पापबुद्धि दुष्ट पुरुषों का संग करेगा तो अवश्य ही क्रमशः उन्हीं की बुद्धि से प्रभावित होकर उन्हीं के समान हो जाएगा अतः संग दुष्टानाम परित्याजो दुष्टाण सर्वद ही स्वाद्येयम राजकन्या इसलिए सदा ही दुष्ट पुरुषों का संग छोड़ना चाहिए क्योंकि दुसंग से पुरुष स्तराज कन्या कई कई के, के समान ही पुरुषार्थित हो जाता है ये श्रीमद्आध्यात्म रामायणे उमा महेश संवादे अयोध्या द्वितीय सर्गः